भजन गंगा की अमृत का पान हम झूम कर कर रहे थे संत हृदय मदन गोपाल जी और स्नेह में पूजा जी के पावन भजनों का अमृत पान हम अपने शिव पंडित जो तबले पर संगत कर रहे थे हम अमृत पान कर रहे थे और हमने सुंदर भजनों का अमृत पिया गोविंद हरि हरिओ नारायण भजन मेरे मन को धो देते हैं भजन मेरी सुदियों को पुष्पों से खिला देते हैं मेरे मन के उपवन आंगन महक उठते हैं वेद का अमृत हो भजन के रस में पगा हो तो राह तो कभी भटक ही नहीं सकती आज हम ऋषि की अंतिम ऋषा में है अगले सप्ताह से हम दूसरे ऋषि में प्रवेश करेंगे हमारे आगामी ऋषि होंगे हिरण्य स्तु यदि हम पिछले तीन ऋषियों का भाव भुला बैठे तो अगले ऋषि के अगले पाठ में हम प्रवेश करके भी कुछ नहीं पाएंगे इसलिए हमें पूर्व के तीनों ऋषियों को अपने मन में अपने जीवन में अपने साधना में दोहराते रहना है आज की ऋचा लें आज की ऋचा खोल लें त्वं, ते भी आ गए ही, हीतर दीवाह रहे, रहे आज ऋषि को जो कहना है वो कह रहा है यही हमारी क्लोजिंग है स्वयं तू त्ये भी अपने आत्मा के सम्म हो जा आग ही आजा व्याप्त हो ले चल घर लौट चले आओ अपने भीतर चले वजी भी दू ही तरह दिवा हा। सामग्रियों के व अर्पित हो जाए उस आत्मा में अपने ही अंतरअ्नियों में जिन्होंने अतिशय कल्याण दिया है जिन्होंने निरंतर प्रकृति का सचराचर का दोहन करके हमें यह रूप प्रदान किया है यहां दुहिता के शब्द अतिशय कल्याण करने वाले तथा दोहन के द्वारा मिला मिला के गूथ गूथ के कर, उत्पन्न करने वाले को भी कहते हैं जीवन की जीवतियों में सांसों धड़कनों में और दिव्य राह में लाने वाले तो भी आ गई ते अभी ही अभी ही चल अब छोड़ के सबको सबसे रत होता हुआ सत्य ज्ञान लोगों से आह भीतर गुआ तूने अपनी वस्तु स्थिति को जाना है यदि जाना है तो दंभ भी सारे टूट गए होंगे क्योंकि जिसका दंभ नहीं टूटता वो प्रभु कदापि नहीं पाते जिसने अहम नहीं छोड़ा उसका गोविंद चला गया उसकी सारी उपलब्धियां नष्ट हो उसकी अच्छाइयों का भी कोई मोल भाव न रहा इसीलिए पूर्व के तीन ऋषियों ने हमारे दंभ को सभी प्रकार से तोड़ा है बार बार हमने ऋचाओं में दोहराया है कि ये शरीर जिस पर हम दंभ करते हैं, ये समाज का त्याज्य ही तो था जिसे पतित पावन यज्ञ ने आत्मा ने यज्ञों के द्वारा वन वनस्पतियों में लौटाया था तो इस पर दम्भ कैसा इसका रूप कैसा उस पर अपने पे आसक्त होना कैसा इसका तो कोई अस्तित्व नहीं था तो फिर इस पर घमंड क्यों इसपे दंभ क्यों आओ आज इस सब को त्याग कर दें बार बार हमने राख देखी है चिता की और उसमें से उभरते देखा है स्वयं को आओ कि अपनी असलियत में आ जाएं आओ कि झूठे दम हटा दे ये प्रभु ने बनाया है इसलिए देवालय बन गया है उसी ईंट पत्थर से मंदिर बनता है खेत की मट्टी का गारा आज प्रभु की दया से एक सुंदर शरीर एक देवालय बन गया है आओ इसे यू स्वीकारे मेरा न गाय क्योंकि हम तो कभी दुर्गंध को सुगंध बना नहीं पाए हैं सुगंधित वनस्पतियों को खाकर जरूर अगले दिन दुर्गंध बना के बहा आए तो दम्ब कैसे वो पतन को पावन करता है हम तो केवल पावन को पतन की ओर ले जाते हैं तम तो ते सब को त्याग कर आज आओ आत्मा का सम्मी हो जाए और फिर क्या हो अस्मी रही नीदा रहे और आत्मा में आत, आत्मवत होकर के आत्मा की राह जाकर के उसी में निहित धारण हो जाए रही तत्परता से शीघ्रता से अब और न समय गवाए जीवन तो यहां क्षणिक है वो तो यात्रा है पड़ाव पर ही सारा वक्त यूं बर्बाद न करें आओ नई भोर की नई तैयारी भी कर डाले आगे की यात्रा के लिए हमें चुस्त और दुरुस्त होना है इस जन्म में तो जाना है ये तो क्षणिक है आओ कि अपने हो जाएं अपनी आत्मा के हो जाएं तो कहां जाएं तो ब्रह्मसूत्र भी खोल जाने के लिए कौन से तीर्थ जाओगे कौन से मंदिर में आओगे किस आराध्य को भजोगे वो राह कैसी होगी आज का ब्रह्म सूत्र खोल लो कह रहे हैं अंतर्याम में अधिदेव आदेशु तद धर्म व्यपदेशात अंतर्याम में अपने भीतर चलो फिर कहा चलो बाहर नहीं भीतर जाओ अंत अंतर्याम अंतयाम आत्मा में अपने भीतर आकर के दृढ़ स्थित हो जाओ आदि आदिदेव सारे देवता भीतर है तुम्हारे जितने देव आदि हैं जितने लोक आदि हैं जितने तीर्थ आदि हैं वो सब तुम में हैं। तत् धर्म व्यपदेशा उसी के धर्म को धारण करो क्योंकि संपूर्ण वेदों ने श्रुतियों ने स्मृतियों ने जितने सनातन धर्म के ग्रंथ हैं सब ने तुम्हें यही दिखाया है जब जब तुम तीर्थ गए थे वहां कोई पुण्य कमाने नहीं अपने को जानने गए थे अपनी पहचान खोजने गए थे जो खो गई थी मायाओं में सारे तीरथ सारे देवता संपूर्ण धर्म तुम में समाया है अपने को पहचानो अपने को पढ़ो शरीर पर थोथे दंभ पर जरा से ज्ञान पर न फूलो न पिचको उसका कोई भान मत करो क्योंकि एक कोष शरीर का भी तुम्हें बनाना आया नहीं है विनम्र हो जाओ बहुत विनम्र हो जाओ यदि पाना है उसे तो अपने अंतर को भजो और अंतर को वही भजेगा जो सब में अपने अंतर देवता को सचराचर में देखेगा अंतर्यामी उस अंतर्यामी को सचराचर उसके मालिक को सब में देखो अब किसी से कोई महिला भाव न करो क्योंकि जब जब सब में बुराई देखते हो सोचते बुराई हो तो विचार तुम्हारे चेहरे को भी तो बुरा बना देते हैं मन और विचारों के साथ तो सब में राम भजो सब में राम देखो और इन तीन ऋषियों ने जिनको हम पढ़ के वेद में आए हैं भरपूर ढंग से निस्संदेह भाव से हमें सारे के सारे वो कर्म कांड भी हमारे भीतर दिखाए दुर्भाग्य से वेद ना समझ पाने के कारण लोगों ने बाहर इनको वेदों को केवल कोरा कर्म कांड ही माना जबकि पहले ऋषि ने कहा कि बाहर जो हवन और यज्ञ मैं करा रहा हूं बालक तुझको तेरा अंतर का रूप दिखा रहा बाहर आचार्य हैं भीतर आत्मा है बाहर उपाचार्य हैं भीतर प्राणवायु है बाहर ब्रह्म अग्नि पवित्र अग्नि प्रकट की है काष्ट से भीतर नव माताएं ब्रह्म ज्वालाएं ही मूल रूप से अग्नि है बाहर सचराचर सामग्री है भीतर भी ये सचराचर सामग्री है उसी का बना है शरीर बाहर भी तू जीव रूप यजमान है और भीतर भी तू जीव रूप यजमान है बाहर के हवन में भीतर को पढ़ ले और बाहर के असत्य और अज्ञान को बाहर जलाकर अतिशय निर्मल हो और अपने अंतर में प्रवेश पा वो कोई भी हवन जो बाहर हुआ है वो अधूरा है यदि ये, ये भाव तेरे अंतर का प्रकट नहीं वे जितने आपने हवन यज्ञ कराए हैं भौतिक दृष्टि से उनका भले क्षणिक लाभ हो जाए आध्यात्मिक दृष्टि से कोई लाभ नहीं हुआ है वो लाभ तब होता जब यही यज्ञ इसी भाव से अध्यात्म भीतर भी हुआ होता और इसी शिक्षा कट गई तो हम भी समझ न पाए कोई समझ न पाए वेद की शिक्षा मुझे प्रतिक्रियाओं से नहीं क्रिया के उदगम के ज्ञान से जोड़ती है पहले भी एक उदाहरण दिया था कि हवा पतंग में पतंगें उड़ रही अब थोड़ी देर के लिए इन पतंगों को हम समस्या के रूप में ले लेते हैं जिस स्तर पे कहो राष्ट्रीय स्तर पे ही लेते हैं ये मुस्लिम फंडा ये हिंदू फंडा ये संकीर्ण सांप्रदायिकता ये जातवात ये छुआछूत बहुत सारी पतंगे उड़ रही हैं। सारी पार्लियामेंट इसका मिटाने की बात कर रही सांप्रदायिकता को जाति को भेदभाव को मिटाया जाए राष्ट्रीय भावना को उभारा जाए टीवी पर बड़े बड़े आ, हमारे ना ये जो फिल्मी हीरो हैं ये भी बोलते हैं बंद कीजिए ये सब वगैरह वगैरह हम सुनते रहते मैं आपसे पूछता हूं कि पतंगे एक्शन है अथवा उन हाथों का रिएक्शन है जो ठुमका देकर उड़ा रहे पतंगों को लेकिन एक सड़ी हुई शिक्षा और सोच मुझे प्रतिक्रियाओं पर प्रतिक्रिया करना ही सिखाती है और मैं नितांत भटका हुआ व्यक्ति कभी भी क्रिया तक पहुंच नहीं पाता वो हाथ जो ठुमका लगा रहे हैं वो भारत के संविधान में बैठे हम सब जानते हैं ये जात के नाम पे वर्गीकरण ये सांप्रदायिकता के नाम पर यह धर्मांतता के नाम पर आरक्षण संरक्षण ये वो हाथ है जो ठुमका लगा रहे हैं पार्लियामेंट इसे एक्सलरेट कर रही है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इसके पक्षधर हैं और साथ में मसीही इस पीछे भी देते हैं ये एक विसंगति भी है तो यहां हम सब प्रतिक्रियाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं और क्योंकि नेता जानता है हम प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया करते हैं इसलिए वो इसे उभारता है पतंगों को कि वोट बैंक मेरे जाग जाए मुझे वोट ज्यादा मिल जाए इसको आपके स्तर पर उतारता हूं आज की शिक्षा में मैं मट्टी से मनुष्य कैसे बना फ्रॉम वेयर द लाइफ एक्टिवेटेड वो आज किसी स्कूल किसी पाठशाला में नहीं पढ़ाता हो तो तुम जानोगे कैसे कि तुम कौन हो केवल उत्पत्ति की जो प्रतिक्रियाएं हैं ये माता हैं, ये पिता हैं, ये तो वो तो कोश नहीं बनाते लाइफ यहां से एक्टिवेट नहीं हुई है मेरा उद्गम क्या है आज उस ज्ञान को आधुनिक शिक्षा नहीं देती है सतई सड़ी हुई सोच से आगे हम में कोई बढ़ नहीं पाता है और हमको लगता है कि हम बड़े समझदार हो गए हैं। उम्र तमाम अंधे ध्रित की अंधता और गांधारी की पट्टी में यूं सड़कें निकल जाती है और हम फूले फूले फिरते हैं हमारे ये प्रिंसिपल्स हैं हमारे ये सिद्धांत हैं और हम कौन हैं हमें पता नहीं है आज ये अवस्था है हमारी और क्योंकि हमने कभी अपने उस एक्शन को जहां से वो एक्टिवेट हो रहा है जहां से वो क्रियान्वित हो रहा है उस उस क्षण को नहीं जाना तो हम अपने को कैसे जानते हैं और हम अपने को नहीं जाने तो अपनी राह अपनी मंजिल हम कैसे पहचानते गुलामी के दिनों में लाड़ महकाले को यहां चपड़ासी और कलड़कों की जरूरत थी उसने एक शिक्षा भारत के लिए बनाई और आज भी हम उसी को धकेल रहे हैं और सेकुलरिज्म के नाम पर भी उसी को धकेल रहे हैं लेकिन बाकी धर्मों को हमने कह दिया संकीर्ण सांप्रदायिक सोच को कि वो कुरान पढ़ा सकते हैं वो बाइबल पढ़ा सकते हैं हम कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा सकते ये भारत में संविधान मैं आपको आपका उद्गम आपका सत्य नहीं दिखा सकता एजुकेशन में और अभी कल ही एक शिक्षाविद का दूर से फोन आया कि वेदों का एप्लीकेशन एजुकेशन में क्या हो सकता है हमने कहा जो आपने विषय उठाया है मैं उस पर कोई उत्तर भी नहीं देना चाहूंगा क्योंकि वो एजुकेशन और ये एजुकेशन कहीं जुड़ती ही नहीं है हाउ कैन यू अप्लाई विथ जब जब सोचने की बारी आई हम शिक्षा के लिए इकट्ठे हुए हमने एक वाक्य का परिवर्तन तुम्हारी शिक्षा में चाहा था कि शिक्षा का उद्देश्य परवर्टेड कैरियर नहीं छात्र स्वयं होना चाहिए उसका संपूर्ण जीवन उद्गम सहित होना चाहिए और कैरियर को एक सब्जेक्ट बना लो तो लोग ज्यादा सुखी होंगे शिक्षा अमृत हो जाएगी जब कोई खुद पीड़ाएं नहीं जिएगा तो दूसरे को क्यों देगा पीड़ा आज हम एक दूसरे को जो पीड़ाएं देते हैं यदि हमें को पीड़ा ना होगी हम किसी को पीड़ा क्यों देंगे लेकिन आपके सारे शिक्षाविद अतीत से जुड़ते रहे मिलते रहे प्रधानमंत्री भी मानते रहे कि एजुकेशन का टोटल रिकॉस्ट होना चाहिए आखिरी जो राजीव गांधी थे वो भी माने कि देर शुड बी टोटल रिकास्ट फॉर दिस एजुकेशन और रिकास्ट देते देते एक ऐसी एजुकेशन फिर दे गए सेक्युलरिज्म के पंगे में जा करके कि जो वर्तमान से भी बुरी कोई मतलब नहीं है उसका और उसके बाद तो कोई सोचता ही अब नहीं फिर जो आए उन्हें वोट बैंक की ही पड़ी थी इतने बड़े विषय उठाने की कोई बात ही नहीं थी किसी पर समय ही नहीं था श तीसरे ऋषि तक हम पढ़ के आए हैं आपको बहुत बुरा लगा होगा जब जब मैंने आपको आपके शरीर का अतीत दिखाया आपने बहुत से लोग खीजे भी होंगे जरूर खीजे होंगे क्योंकि सड़ी हुई सोच और शिक्षा में गया व्यक्ति जो उसी को सच मान रहा है वो निश्चित रूप से खीजा होगा स्वाभाविक भी है कि यहां हमारे पास और कोई वैल्यू ही नहीं है अगर हम शरीर को भी अपनी कीमत ना माने तो फिर किसे माने हम तो बिल्कुल नंगे हो गए निर्धन आत्मा को तो हम जानते नहीं तो बेशक अगर कोई आपको अचानक आपके धन से वंचित करे तो आपको बुरा लगा होगा मैं मानता हूं मैंने बार बार इन शब्दों को दोहराया इसलिए कि तुम दंभ तोड़ डालो अंतिम रूप से सब सबकॉशियस से निकाल दो क्योंकि खाली एक बात को छोड़ देने से वो बात छूटती नहीं है उदाहरण देते हैं कि व्यक्ति सिगरेट पीता है वो प्रभावित हो गया प्रवचन में आया सुनता रहा उसने कहा आज के बाद सिगरेट नहीं पियूंगा मैं जानता हूं सिगरेट नहीं पिएगा लेकिन फिर भी 12 साल सोते वक्त सपने में सूटे मारेगा तो जब तक सबकॉन्शियस से थॉट ना जाए विचार गया नहीं है एंड इट टेक्स 12 ईयर्स 12 साल लगते हैं और आज जिस दम्भ को आप नहीं छोड़ पा रहे उसे आज यदि आप कसम खा लें कि हम छोड़ देंगे तो भी बारह साल लगते हैं छूटने के बाद भी अरे तो कब छोड़ेंगे हम और हमें दम नहीं छोड़ने हैं तीन ऋषियों ने हमें हमारे अतीत के साथ हमारे शरीर के रूप में जो हम अपने को जानते हैं, सब मा जा है क्यों माजा कि जब तक मुझ में ईर्षा है द्वेष है कलुषित विचार है मेरा उद्धार नितांत असंभव है जलन है दूसरे के प्रति नैले भाव है दूसरों का अहित करने का मन है तो मेरा कोई हित नहीं हो सकता हमें इन सब को छोड़ना हो और छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि आज हमने त्याग दिए तो हम मुक्त हो गए हमारे सब कॉन्शियस से सुषुप्त मस्तिष्क से जाते जाते ये बारह बरस ले जाएंगे इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग यही पांडवों का बारह बरस का महाभारत में वनवास है फिर एक वर्ष का अज्ञातवास है आप उन कथाओं को वो भी मेरे साथ जी भले न पाए हूं सुन के तो आए तो किस दंग से अड़े बैठे हैं और यही हम गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाते थे और अगला ऋषि हमें फिर पढ़ाएगा कि माटी से दुर्गंध से आया ये शरीर आओ स्तूप हो जाए, कार ज्योतियों का एक टीला बन जाए ज्योति ही ज्योति कोश कोश में आए कैसा ऋषि होगा वो आंगे रस के अंगारों जय रस मेरे एक एक रोम में समाए, रूप ज्योति ज्योति हो जाए आओ क्या आज जिसे प्रभु ने दुर्गंध से सुगंध और सुगंध से पुष्ट शरीर बनाया है चलो आज इसे अमर ज्योति बना दें ये हमारा अगला ऋषि होगा पाठशाला के पाठ्यक्रम को यदि हम डूब के आत्मसात करके नहीं चलेंगे तो खाली पाठ वेद में होते नहीं हैं ये अब होने लगे हैं कि गा लेंगे बस स्तुतियां हो गई ना ये हमने गुलामी के अंतरालों में उनकी नकल की है वेद गाए नहीं वेद जिए जाते हैं रोम रोम बसाए जाते हैं और इन्हीं की महक में इन्हीं की रोशनी में बस केिया जाता है वेद किसी संप्रदाय के किसी ग्रंथ के डुप्लीकेट नहीं हो सकते भगवान राम की कथा में भी हम यही पढ़ते चले आ रहे हैं आज एक चौपाई दे रहा हूं आपको आप चाहो तो ले लो ये भी वेद की ऋषा है और ऋचा के समान ही इसको पीना होगा संत सरल भाषा में बहुत गहरी बात कह जाते हैं और जिनको पचती नहीं वो उसकी सतह तक अपने भाव लगा करके और चले जाते हैं लेकिन उनकी एक एक चौपाई में अमृत भरा होता है इस चौपाई को अगर आप सदा याद रखो तो आप अपने मन पर एक कंट्रोलर बिठा दोगे मानस की है सरल है इसीलिए दे रहा हूं और वो चौपाई सिर्फ दो पंक्तियां हैं विदुना जाका दारुन दुख दे ही दुना जाका का दारूण दुख दे ताकि मति पहले हर ले और इसका इसी का विस्तार कथा में है जब जब मन में किसी के लिए द्वेष कलश आए जब जब मन में क्रोध आए जब जब मन में बदला लेने की या किसी के साथ सड़ी हुई बात सोचने की मनोवृत्ति आए अथवा विषया शक्ति जागे इस चौपाई को दोहरा लेना कि लगता है विधाता मुझे भारी दुख में डाल रहे हैं इसीलिए मेरी मति का हरण हो रहा है विधुना जाका दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ले तो जैसे ही मन फिरे ये चौपाई फेरा दो कि लगता है बहुत बड़ी मुसीबत मुझ पे आने वाली है तभी तो आज मेरी मति फिर भ्रष्ट हो रही है और तुरंत अपने से कहो सावधान हो जाओ राम के रूप से बाहर मत जाओ बाहर तूफान खड़ा हुआ है लक्ष्मण रेखा मत पार करो आप तुरंत एक लंबे तूफान से बच जाएंगे आप एक सड़ी हुई सोच से बच निकलेंगे बड़ी सरल बात कही है लोकाचार की बात है बड़ी साधारण की बात, बात है लेकिन जो इसे गांठ से बांध ले जीवन में उतार ले उसकी हर राह सरल हो जाएगी वह हर बार कपट करती है उसका मन हमेशा कपट करने को जीता है ये मेरी मति है उसको ये चौपाई का निरोध दे दो तो। और यदि इतना भी नहीं कर सकते हो तो अपने को कसम खा के बता दो कि तुम संकल्पहीन व्यक्ति हो तुम मनुष्य की योनि में ही व्यर्थ आए हो खाली ये कोरे प्रेत पिशाच हो और कुछ नहीं तुम्हारा तुम्हारे भी नियंत्रण नहीं है तो अधिकार है तुम्हारी इस जन्म पर इस योनी पर अगर तुम इस चौपाई को भी अपने सबकॉन्शियस में बांध नहीं सकते हो राम की कथा में हैं, कथा में प्रवेश करते हैं सोचना विचार करना बड़ी सरल कोई तो ऋचा देता तो उसके शब्दार्थ देता फिर साथ में भाव देता आपको पछते नहीं मैं मानस की दो लाइनें दे रहा हूं क्या पचा पाएंगे आप किसी कभी नहीं भूलना है कभी नहीं भूलना है जब जब मन में किसी के प्रति कड़वाहट आए मन किसी के लिए संदेह करे इस चौपाई को दोहरा दो कि बेदुना जा का दारुण दुख दे ताकि मती पहले हर ले आज ईश्वर तुझे सजा देने जा रहा है सावधान इसलिए तो मती का तेरे अपहरण हो रहा है विधाता की तरफ से तो तुरंत सावधान हो जाओ और मनोहारी रूप में मन को अतिशय निर्मल कर लो एक बहुत बड़ा तूफान तुम्हारी बगल से गुजर जाएगा और तुम जरा से आहत ना होगे क्योंकि पहले मती जाएगी फिर तूफान गरजेगा और फिर विनाश मती पहले हरण हुई थी जानकी की कि जो सोने के हिरण के लिप्सा में बंद बैठी थी बिधना जाका दारून दुख दें ही ताकि मति पहले हर ले हां। वो तो वही शुरू हो गया था जब राम ने धनुष बाण उठाया और हरण ढूंढने चल दिए मती तो वहीं से पहले ही घंटी बज गई थी लक्ष्मण रेखा भी पार हुई और जानकी जी का कारण हुआ क्या ये चौपाई हम अपने जीवन में अपनी सांसों में एक सुगंध की तरह नहीं सकते ये पर्वत पर बैठकर मन को निर्मल कर लो है बाली है तो विषयांता है तो लिप्सा है ईर्षा है द्वेष है क्रोध है बदले का भाव है ये सब मिट जाएंगे और मन के निर्मल होते ही हर क्षण मधुर हो जाएगा तपस्या किसकी सिद्ध होती है मुझे एक ने पूछा था कि संन्यास परिभाषा आप कैसे करोगे विधवता से तप से ज्ञान से किसे करोगे हमने कहा बचपन के वो भोले छान अबोध अवस्था के अबोधता के वो क्षण यदि उसी भाव में पुनः मिल जाए तो जानव संन्यास हो क्योंकि सन्यास तो अगला जन्म होता है और जन्म तो अबोध होना ही चाहिए और आज हम उस अबोधता को मूर्खता समझते हैं इसीलिए तो उससे दूर भागकर कुटिलता और चपलता की तरफ जाते हैं कपटी बनना चाहते हैं कुचक्री बनना चाहते हैं ये चौपाई मुझे फिर उसी बालक की अवस्था में ले आएगी यदि इस चौपाई का अनुपान मैं पूरी ईमानदारी से कर सकू हम अपनी कथा में है कि वाहन सारे ढूंढते हुए आए हैं कहीं कुछ खाने को नहीं अचानक उन्हें एक गुफा दिखती है जिसका द्वार खुला हुआ है वे भीतर जाना चाहते हैं लेकिन डरते भी हैं अजनबी जगह है अनजाना सा प्रदेश है जाने इसके भीतर क्या हो जाए क्या न जाएं। फिर वो निर्णय लेते हैं कि हम जा रहे हैं हनुमान जी कहते हैं फिर सोचो कहा हनुमान प्राण तो कंठ तक आ चुके हैं मरना तो बाहर भी है तो चलो इस अतृप्ति को इस जिज्ञासा को क्यों छोड़ा जाए जैसे बाहर मरना गुफा के भीतर जाके मर जाएंगे यूं भी लौट नहीं सकते हनुमान जानकी जी का पता लिए कि कोई लौटेगा कैसे और हम तो सत्संग में ढूंढने आते हैं जानकी को अपनी बुद्धि को और तुरंत कोई विषांतता हमें लौटा ले जाती है वो चाहे ईर्षा है द्वेष है चिंता है विचार लौटा ले जाता है हम गुफा में प्रवेश करेंगे कैसे आंख नीची कहने समाधि लग गई हमने कहा क्यों नाटक करते हैं समाधि ध्यान की परमावस्था का नाम है वो तुम पाओगे कहां से उस अधि के परमेश्वर के अधिनायक के सम्मुख होना समाधि है तुमने इसे आसान कैसे मान क्या आंख नीची और नाटक हो गया ना ये सब नहीं होता है पूछो अपने आप से तुम पाओगे कैसे इसको तुम तो गुफा के पास भी नहीं पहुंचे तुम तो बीच में तुमको विषय लौटा ली गए तुम्हारा तो प्रवेश संभव ही नहीं है और यह गुफा है ब्रह्म गुफा हमने पिछले रविवार को लिया है इस प्रसंग को जब अंदर भीतर जाते हैं तो सब खाना पीना चाहते हैं तो हनुमान रुकते हैं ठहरो अभी मत लो तो ये पुकारते हैं कि जो भी इस गुफा का जिसके अधिकार में है वे देव हैं यक्ष हैं किन्नर हैं जो भी हैं मैं प्रार्थना करता हूँ प्रगट हो तो एक देवी प्रगट हो गई उसने कहा कि मैं स्वयं प्रभा हूँ हनुमान और ये ब्रह्म गुफा है कहा माते ये सब भूखे प्यासे हैं कहा इसीलिए मैंने गुफा का द्वार खोला था तुम लोगों के अन्यथा इसमें कोई प्रवेश नहीं पाता है तुम सब खा पी के निवृत्त हो जाओ तो पूछा मां बताएं ये कैसी गुफा है तो कहा यह इंद्र की अप्सरा हेमा की गुफा है हेम कहते हैं जमीनी बर्फ को भी और स्वर्ण को भी जो स्वर्णिम गुफा है जिसका मन जमा हुआ बर्फ की तरह हिमालय के जैसा है वही इस ब्रह्म गुफा में प्रवेश पाता है जिसमें विषांतता क्रोध दम्भ अहम मिथ्या अभिमान छूट कपट धोखा देने की मनोवृत्तियां हैं वे इसमें कदापि प्रवेश नहीं पा सकते परमेश्वर बड़ा दयालु है जब देखता है कि तुम तप नहीं पा सकते तुम विषांतता को यह सब कुछ मांगते हो तो कहता चाहिए यही ले लो तो तुम्हारे घर के में जो भी रखा है दिया तो दाता ने है क्यों दिया है क्योंकि तुमने इसके अतिरिक्त कुछ मांगा जो नहीं है बहुत हट किया कहा अच्छा ठीक है ये नाते ले ले, ये रिश्ते ले ले ये विषांदता ले ले ये झूठ ले ले ये कपट ले ले मैं तो तुझे मोक्ष देना चाहता हूं अगर तुझे यही पसंद है तो तू यही ले, ले आप बड़े प्रसन्न हो गए भगवान ने मेरी बात पूरी कर दी प्रसन्न होने की नहीं एक पीड़ा में जाने की बात है कि तुम प्रभु से इतने और दूर हो गए मांगनी था करीबी और मांग आए दूरी बहुत दूर भटक जाओगे अब नहीं पाओगे का इंद्र की अप्सरा की गुफा है मेरी सखी है वो और मैं हूं स्वयं प्रवाह मेरा नाम स्वयं प्रभा है स्वयं आत्मा से जो प्रकाशित हो स्वयं प्रभा है जिसने आत्मा से रोशनी नहीं मांगी उसे भौतिकताओं और विषयों ने रोशनी देकर करके रोशनी दी फिर उसने तो भटकना ही था कहा मैं स्वयं प्रवाह हूं और उनकी अनुपस्थिति में मैं ही इस गुफा का संचालन करती हूं और हे हनुमान जो योगी तपस्वी इसमें आकर समाधिस्थ होते हैं फिर वो इस गुफा से बाहर नहीं जाते क्योंकि यहां से उनकी राह अनंत को चली जाती है लौटता कोई नहीं तुम लोगों ने प्रवेश पाया है तो लौट तुम भी नहीं सकते हो कहा हम श्री राम जी के कहाज हैं, जानकी जी को ढूंढने निकले हैं। कहा मुझे पता है इसीलिए तुमको थोड़ी देर विश्राम के लिए और क्योंकि समय बहुत थोड़ा है तुम्हारे पास इसीलिए मैंने ही यह द्वार खोल के तुम्हें बुलाया है थोड़ा एक क्षण का विश्राम करो और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी राह भेज देती हूं थके खाए पिए थे तो सो तो सगी और जब खुली तो सब सागर के किनारे इतना लंबा अंतराल उस गुफा में एक क्षण में दूर हो गया होगा कभी विचार किया इस बात पर कि मन की गति मन की गति प्रकाश की गति से कई करोड़ गुना अधिक होती है और वो गति यदि हम ब्रह्म गुफा में प्रवेश कर पाए तो हमारी अनंत की राह पर होती है इसी को हम मेडिकल साइंस में पीनियल बॉडी कहते हैं वेस्ट में पहले से थर्ड आई कहते थे हम जो पुराना जो हमारा मेडिकल का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो ब्रेन में एक थर्ड आई की कल्पना है एंड एग्जैक्टली दिस इज द दीनियल बॉडी जिसे वेद ब्रह्मरंध्र कहते हैं ये वही ब्रह्म है यह कोई कपोल कल्पित बातें नहीं मैं क्योंकि छात्रों को गुरुकुल में उनका स्वरूप पढ़ा रहा हूं तो ये कोई कोरे किस्से की या मनोरंजन की, की लीलाएं नहीं हो सकती मुझे उसके जीवन का एक एक क्षण एक एक रूप पढ़ाना है उसको इस ब्रह्म रंध्र से ही जीवन रूप लेता प्रकट होता है थोड़ा सा इसका हल्का सा विस्तार कर देते हैं आप सब सबके क्योंकि अगला ऋषि हमें इसे रंध्र में लाएगा वो हिरण स्तूप है स है इन नामों के पीछे मत जाना क्योंकि ये ऋषियों के नाम नहीं होते ये भाव नाम होते हैं क्योंकि उसका अतीत तो जल गया वो तो मर गया वो तो खो गया फिर भाव प्रदान एक संज्ञा होगी जैसे आजकल आप भी तो रखते हो ना ये कौन है ये श्रीवरजी है ये फलाने हैं हाँ कभी लोग अपने जो उपनाम रखते हैं तो ये उपनाम है ये ऋषि कौन है उसका परिवार कहाँ है उसको जानने के प्रयास में पुराणों में बहुत जगह बहुत बहुत कुछ गलत भी आ गया है क्योंकि वहां तो कोई उनका इतिहास है ही नहीं जहां नहीं है उसको बनाने की कोशिश करी तो कुछ भूत बंगले भी बन गए जिन्हें आप तखल्लुस कहते हैं ये वो हैं उनके मूल नाम तो गायब हो गए कथाएं रह गई जुड़ करके जो समय वक्त लिखता रहता है गढ़ता रहता है आ? तो ब्रह्मरंध्र क्या है वेदों के अनुसार वैदिक स्कूल के अनुसार जीवन धरती पर जब उतारा गया तो यह था कि जीव जो है वो तो क्षीर सागर की संपदा है ये माया में रह ही नहीं सकता जैसे तुम पानी में नहीं रह सकते तो इसे खोल की जरूरत थी तो उस खोल में उतारने के लिए के द्वारा ही उसको उतारा जाए तो ये ब्रह्मरंध्र है दिस इज द दीनियल बॉडी ऐसा नहीं कभी की बात है बहुत पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया भारत में ही नहीं विश्व में हाँ। सीट ऑफ गॉड कहा डेस्क आर्टिस्ट ने पीनियल बॉडी को हाँ किसी ने कहा लेडर टू हैवन स्वर्ग की सीढ़ी है ये हर एक को जगाती रही है मतलब विज्ञान को भी ये के लिए भी ये एक चुनौती बनी रही है ब्रह्मर लेकिन जैसे जैसे एलोपैथिक मेडिकल साइंसेज एडवांस करती गई हमने इसकी कोई फंक्शन भी जानने चाहे तो हमें कुछ नहीं मिला इनिशियली तो हमने इसको एक यूजलेस क्लैंड कह दिया जैसे कि पीनियल बॉडी एज अपेंडिक्स पेट के नीचे जो होता है इसका कोई फंक्शन नहीं जबकि बिना फंक्शन के कोई ग्रंथि शरीर में नहीं होती अलग है कि वक्त के साथ हमने इसका प्रयोग करना बंद कर दिया तो इसमें फिर से अनुसंधान शुरू किए जब कहा कि पीनियल बॉडी इज द रेगुलेटर ऑफ द रेगुलेटर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी शरीर की संपूर्ण जो रेगुलेटर हैं, उनका भी जो मास्टर रेगुलेटर है वो पीनियल बॉडी है तो सब हंसे थे लेकिन फिर काम करना शुरू किया इस पर बहुत से वैज्ञानिकों ने सबने मिलकर तो हमको पहला ब्रेक मिला जब हमने एक अंधे व्यक्ति के पीनियल को देखा वो साधारण व्यक्ति के पीनियल से दोगुना बड़ा था इट वाज डबल इन साइस तो पहला पेपर पब्लिश किया उन्हीं विद्वानों ने वैज्ञानिकों ने उन्होंने बताया कि पीनियल बॉडी जो है वो ब्रह्मरंद्र जो है ये कल्पनाशीलता को, को विस्तार देता है और इंक्यूटिव लेवल्स को इंट्यूशन को अत ज्ञान का ये केंद्र है ये माना गया मैं थोड़ा इधर का भी बतला दूं जिससे हो सकता है कुछ कोई हमारे स्टूडेंट भी हो तो हम तो अभी भी उन्हें यूजलेस ग्लैंड पढ़ाएंगे लेकिन ऑफकोर्स वी डिड इट एंड वी फाउंड दिस टू तो बी वेरी बहुत इसमें आश्चर्य की एक पूरा संसार बसा हुआ है इसमें Which has yet to be explored properly। तो देखा उसने तो ये हुआ क्योंकि अंधे को इंटूशन से चलना होता है आभास लेना होता है तो उसका बुद्धि से ज्यादा आभास से काम लेने लगता अंधा है वो तो उसका ब्रह्मरंद विकसित हो जाता है उसके बाद फिर ट्राइबल चीफ जो थे होते थे उनके जो औजा बोझा उनके पीनियल मरने के बाद हम लोगों ने पोस्टमार्टम करके देखे तो दे वर इवन एक्सपेंडेड उससे भी बड़े निकले तो पहली बार वी कंक्लूडेड क्योंकि आदमी ने बुद्धि के सहारे जीना शुरू कर दिया तो उसका अतीन्द्रीय ज्ञान निष्क्रिय होते होते उसका पीनियल बॉडी ब्रह्मरंद्र शिकुड़ कर नीचे चला गया और एक यूजलेस क्लाइंट की तरह पड़ा हुआ है क्योंकि वो भाषा से बुद्धि से काम करने लगा उसे इसकी जरूरत नहीं रही तो समय के साथ धीरे धीरे ये नीचे चला गया लेकिन गाय में भैंस में सांप में बंदर में सब में पीनियल बॉडी हमसे बड़ा है और वो ठीक स्कल के साथ है इस हड्डी के साथ ऊपर तक उठ के आया हुआ है जबकि आदमी में ये सिकुड़ के नीचे चला गया वे इसके आधिकाल से पक्ष रहे हैं क्योंकि वो जानते थे इसे कि अब जीवात्मा को जो हमें धरती पे भेजना है शरीर में प्रवेश के लिए उसको थोड़ा सा क्षीर सागर तो दे के देना ही पड़ेगा वरना वो शरीर लेने के लिए गर्भ में प्रवेश से पूर्व भी तो उसकी अवस्था है जो उसको माया के भीतर से जाना है और उसी के लिए पीनियल बॉडी का निर्माण हमने क्षीर सागर में किया है और यह अपने में छोटा सा क्षीर सागर लेकर जीवात्मा तत्क्षण आता है और पांचवें महीने गर्भ में प्रवेश करता है तब तक उसे इस छोटे से क्षीर सागर में ही रहना होगा और जब वो माता के गर्भ में आता है तो संपूर्ण कोषों का जो निर्माण होता है अब उसमें माता और पिता का के ब्रह्मरंध्र का जो चित्र है वो भी रहता है और साथ में इसके द्वारा लाए गए चित्र ये तीनों चित्र मिलकर एक चित्र बनते हैं और फिर से नई ईंटों का ये शरीर के कोषों का निर्माण होता है और इस प्रकार जीव का स्वरूप उसकी देह का स्वरूप प्रत्येक कोष का स्वरूप एक ही जैसा होता है जिसे हम मेडिकल साइंस में डीएनए कहते हैं यह कहना कि माता के बच्चे का बाप और बेटे का डीएनए एक होगा ऐसा कभी नहीं होता उसमें तीन माता और पिता का डीएनए अलग अलग रहता है और उसके बाद उस बच्चे का जो डीएनए दोनों से मिलके बनता है यह इस ब्रह्मरंद्र के द्वारा बनता है यह हर कोष में हर जगह मिलता है और ये सब ब्रह्म रंध्र के द्वारा ही होता है ये वेद ने आदिकाल में कहा और अब हम इसके मान रहे हैं मेडिकल साइंस में भी फिर इसमें से बहुत से हार्मोन निकाले और उनको स्टडी किया तो पता चला कि इसमें निकलने वाले कुछ हार्मोन ऐसे हैं कि यदि वो डेवलप कर दिए जाएं समृद्ध कर दिए जाएं तो वो एजिंग फैक्टर को घटा देते हैं मतलब सौ साल का आदमी भी आपको चालीस पचास साठ के बीच का दिखने लगे वो एजिंग फैक्टर को रिसीड कर देते हैं घटा देते हैं और उनको हमने नाम भी दिया और दुर्भाग्य से आजकल पाश्चात्य जगत में ये हार्मोन बिकने भी लगे हैं केमिकली बन करके जानवरों के ऊपर हालांकि हम मना करते हैं कि नहीं लेना चाहिए इस, क्योंकि इसके जो रिएक्शंस होंगे कोई नहीं जानता क्या होंगे और पुराने जमाने से ही साधना इसको मैं जब मैं ब्रह्मरंध्र को समृद्ध उन्नत करता हूं तो इसके सीक्रेशंस जो हैं, मेरे शरीर में एजिंग फैक्टर को रिसीड करने लगते हैं घटाने लगते हैं ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है एक बिल्कुल सहज विज्ञान है और ये एक घड़ी का भी काम करता है इंट्यूशन में सारी दुनिया उड़ते हैं कई कई दिन रात ये पक्षी उड़ते रहते हैं और दुनिया पार करके आते हैं और ये ठीक उन्हें ट्रैक्स पर आते हैं और वही उतरते हैं इनकी घड़ियां यथावत काम करती हैं पीनियल बॉडी की जो घड़ी है उसको एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है तो जल्दी एडजस्ट नहीं होते जैसे अमेरिका के लोग जब भारत आते हैं तो अब उनकी जो घड़ी है पीनियल बॉडी की वो दूसरी जगह सेट है तो यहां वो दिन में सो जाते हैं और रात में जागते रहते हैं और जब वो लौट के जाते हैं तो भी उनके साथ यही होता है रिवर्स हो जाता है जब तो धीरे धीरे धीरे धीरे जो है हम अपनी इंटेलिजेंस से ब्रेन से सब कॉन्शियस से सुपरा कॉन्शस से फिर उस घड़ी को अपने आप ब्रेन सेट करता है जब घड़ी सेट होती है तब हम वहाँ नॉर्मल हो जाते हैं ये हम सबके साथ होता है और ये चिड़िया जोड़ती हैं पक्षी जो चढ़ते हैं चिड़िया का बच्चा आधी दुनिया उड़ करके सीधा अंडे में था जब छोड़ के आए थे और जब निकल के यहाँ आया तो सीधा बच्चा तीर की तरह माँ के पास है क्योंकि दे मूव बाई पीनियल बॉडी मूव बाई इंटेलिजेंस इंटेलेक्ट एंड नॉट इंट्यूशन तो उसमें हम लोगों ने जब हम कहते उन विद्वानों ने मतलब उन्होंने ये स्टेब्लिश किया कि क्योंकि जब आदमी के पास भाषा नहीं रही होगी जब यहां जंगल में रहता होगा तब ये अपने बहुत करीब रहता होगा आज तो ये अपने को जानता ही नहीं है तो उस वक्त इसके पास भी ब्रह्मरंद्र के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रहा होगा और तब ये पॉजिटिवली एडवांस रहा होगा और शायद उस वक्त यह जानता होगा कि उसका लौटना भी क्योंकि ब्रह्मरंद्र से है इसीलिए उसने वर्णाश्रम धर्म बनाया होगा कि गुरुकुल के बाद ग्रहस्थ ग्रहस्थ के बाद वाराण्रस्थ क्या को और अधिक प्रभावित करना है और सन्यास पूर्ण जागृत करना है और ब्रह्मरंध्र के साथ ही मुझे क्षीर सागर लौट जाना है शरीर तो यहां की धरोहर है इसमें तो छूट नहीं है तो वो जानता था अपने को आज हम कहते हैं ब्रह्मरंध्र चला जाए शरीर रह जाए और इसीलिए उसको हमने यूजलेस बना दिया ये पेपर बार बार पब्लिश हुए तो बावन में नाइनटीन फिफ्टी में चौदह इंस्टीट्यूट ने उन साइंटिस्टों से कहा कि डेल वर्क होना है उन्होंने कहा कि वो इसके ऊपर मेथोडिकल वर्क करेंगे और फिर 1972 में लंदन में सीबा सेम्पोजियम हुआ और 14 इंस्टीट्यूट के सारे वैज्ञानिकों ने कहा कि पीनियल बॉडी इज द रेगुलेटर ऑफ द रेगुलेटर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी और फिर से शोधकर्ताओं की खोज हुई सन बहत्तर के बाद तो कोई मिला कोई नहीं मिला हाँ कुछ लोग तो लौटने की अवस्था में ही नहीं थे क्योंकि वो पीनियल को अब काट नहीं रहे थे रियलाइज कर रहे थे तो लेकिन शोध चलते रहे और आज सारा विश्व का चिकित्सा विज्ञान मेडिकल साइंस और बाकी सारी साइंसेस आज इसी ब्रह्मरंद्र पर कर रही हैं और ये वही ब्रह्म गुफा है जो हम मानस में पढ़ रहे हैं मैंने थोड़ा सा आपको परिचय दिया है कि आपके भीतर अकूत संपदा है और आप खाली महल को ही पर ही दंभ किए जाते हैं जिसे प्रभु ने सुंदर भवन बनाया है इसके भीतर एक अनुपम खजाना है और साधना के समय हम इसी में होते हैं यही महाभारत में मैंने दिखाया है एक कारण है पिछले जन्म का ज्ञान है कुआरा है कुंती का कुरा बेटा है क्योंकि पिछले जन्म का सूर्य अर्थात आत्मा के द्वारा लाया गया ब्रह्मरंद्र का ज्ञान है यह कर्ण है और एक इंद्रियों से अर्जित ज्ञान अर्जुन है और कर्ण क्या कहता है कि मां तेरे पांचों बेटे रहेंगे कर्ण नहीं रहेगा तो अर्जुन रहेगा अर्जुन नहीं रहेगा तो कर्ण रहेगा रहेंगे पांच और हम कभी निर्णय ना कर पाए हमने चाहा कि कर्ण अर्जुन दोनों रहे यही सब गड़बड़ हो गए भारत का युद्ध उल्टा सीधा हो गया मैंने मुस् महाकाव्य में भी गुरुकुल में छात्रों को उनके अंतर के द्वंद पढ़ाए हैं महाकाव्य में यह कहूंगे पूरा इतिहास है इतिहास को उदाहरण के लिए लिया है वो एक सत्य घटना इसलिए उदाहरणार्थ ले ली लेकिन महाकाव्य में मैं युद्ध नहीं पढ़ा रहा वहां मैं आपको ये भी नहीं बता रहा कि अस्त्र शस्त्र बनते कैसे हैं इनका संधान कैसे होता है क्या मैंने महाकाव्य में पढ़ाया आपको कहीं नहीं पढ़ाया क्योंकि मेरा उन अस्त्र शस्त्र नहीं इन अस्त्र शस्त्र मतलब है जो तप है जो साधना है वही पढ़ाता रहा हूं थ्रू आउट तो क्या आप समझ नहीं सकते कि एक सत्य घटनाओं को उदाहरण में लेकर हमने उस महाकाव्य को पढ़ाया इसी प्रकार भगवान श्री राम की कथा का काल साढ़े उन्नीस से बीस लाख वर्ष पुराना है गुरुकुल में हमने इसे बालक उसका स्वरूप पढ़ाने के लिए कथा में आगे चलते हैं हा कि सारे वानर सागर के किनारे पहुंच गए हैं अब भोले नहीं जानते हैं कहने लगे करे जामवंत अंगज ही देखी ये तो सागर आ गया धरती तो खत्म होगी अब आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है हम जानकी जी को लगता है नहीं ढूंढ पाएंगे हाँ धरती खत्म हो सकती है धरती की सीमा है पगले अगर जाता भीतर तो असीम ग्रहों और नक्षत्रों का स्वामी वो क्षीर सागर बसता तुझमे जहां अरबों खरबों धरतियां हैं और नीलाकाश है सारे ब्रह्मांड का तू सूक्ष्म चित्र है आज बंदर हैरत में है हम तो ढूंढते यहां तक आ पहुंचे और हमें तो जानकी जी का पता नहीं चला अब तो सबको यही प्राण त्यागना चाहिए यहीं पर मर जाना चाहिए क्योंकि जान की तो मिली नहीं है लाउट के मुंह अब सुग्रीव को क्या दिखाएंगे बाहर खोजने वाले इसी अवस्था को जाएंगे जो झांके का अंतर में वो पालेगा सब कुछ इसीलिए उस ऋचा में भी कहा अंतरयाधि दैव आदिशु तद धर्म कि उनको उनकी अंतर आत्मा में संपूर्ण देवत् को सारे ग्रहों नक्षत्रों को दिखाना संपूर्ण सचराचा को दिखाओ तद धर्म यही सनातन धर्म है यह हमारे लिए भी इस सूत्र में कहा गया है और आपके लिए भी इस सूत्र में यही कहा गया है कि बाहर ही तुम भटकते रहो तो बहुत दूर भटक जाओगे तुम्हारा उद्धारक तुम्हारी भीतर है तुम्हारी ब्रह्म गुफा तुम्हारे भीतर है तुम्हारा वो महातीर्थ जिससे तुम इस देह में प्रवेश पाए हो वो भी अभी भी तुम्हारे पास है वो भीतर है इसी को बहुत से संप्रदायों में विमान की संज्ञा दी गई है कि जीव इसी पर बैठ कर आता है इसी पर जाता है ऐसा बहुत प्राचीन अब तो लुप्त हो गए हैं क्योंकि एक जब खंड प्रलय हुई थी यहां तो समय सारी धरती उथल पुथल हो गई थी एक ही प्लेट का ये द्वीप था और सबसे पहले जब हमने जीवन को उतारा मनुष्य को धरती पर विशेषकर तो वो भरत संस्कृति थी भारतमान जिनको इस ज्ञान के साथ समृद्ध करके भेजा था कि कहीं शरीर की माया में न फंस जाए वो तो अभी भी इस ब्रह्मरंद्र के द्वारा संचालित हैं और इसी के द्वारा इसी विमान के द्वारा उनको लौटना है तो ये ज्ञान प्रबुद्ध था लेकिन जब धरती की प्लेटें टूटी और चारों एक बहुत भारी उल्का के उपरांत और धरती से 20 गुना अधिक ग्लेशियर थे बड़े जो पर्वतों पर जमे हुई बर्फ थी वो अचानक पिघलने लगी उल्का पातों से इतना विनाश हुआ शायद वो भी झेल जाते हैं हम लेकिन उसके साथ ही जब पानी तेजी से उतरने लगा तो पर्वत भी पानी में डूबने शुरू हो गए और धरती के टुकड़े हो गए जिससे फिर महाद्वीपों का स्वरूप बना आज भी महाद्वीपों से अगर मैं पानी निकाल दूं, तो फिर एक प्लेट रह जाती है धरती और ये टुकड़े पर्वताकार बहे जिनकी संज्ञा बाद में कथाओं में नावों की हुई कि मनु की नाव चली वेस्ट में नोहा की नाव चले चाइनीज में ड्रैगन नाव चली बहुत सारी नावें चली और जिस पर अर्थात तो उन्हें तैरती हुई प्लेटों के ऊपर जो बच पाए